सब तक सब कर लौटे पार्थ सुजान देरों में पहुँचे ही पाया सब सुनसान अपने दल में तुम सन्नाटा देखकर अजुन घबरा गए डेरो में पहुँच भगवान के सामने ही धर्मराज रास्त कारण पूछा वे बोले मत कहो अब धर्म मुझको मैं उठा प्यारा महा मेरे ही कारण ये रंग भारत में भी शन हो रहा आज भी इस बाल हाथा का मुझे बर्फार है आज अभिमान्यू क्या कुछ नहीं जाता कहा इतना सूखे ही अर्जुन समस्ते परंतु बड़े भ्राता को धीरे बढ़ाने के लिए बोले ये कुछ चिंता नहीं अब तरु नहीं ये दुख का। आपकी सेवा में मरुण ना धर्म था धीरे धीरे सात ने सारा प्रकाश कहा तब अर्जुन बड़े क्रोध के बोले सुनहू प्रण मोर आज सुनहू प्रण मोर आज रात लोग पूज्य तकल तीरन को सब समाज सुनू प्रण मोर आज अवश्य ही कल दूबे नहीं सूर्य देव जयर को नहीं दुखी हो आमे यदि देव राजण मोर आज अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ तुम हो क्रोध में कुछ सोच कर प्रण कामना गुरुद्रोण के सन्मुख कठिन है जया व्रथ का मारना वो सात है तुम एक हो प्रण पूर्ण कर सकते कहो ये सोच तो लो अर्जुन के कल है शेष गुरु का सामना अर्जुन बड़े दुष्ट था माँ भग मत उपहास करो कल क्षण करना होगा यदि कुछ को पूर्ण कर काम तो जल करो ही मरना होगा कल सूर्य अस्त ऐसी प्रथम प्रभु जय द्रत को निश्चय मारूँगा कल जा जय द्रत को या मुझको जब त्याग अब करना होगा इतना कहकर तूने तो भरे ही अर्थी बात चले गए